श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनतालीस दस जून अट्ठारह सौ तिरासी सच्चे भक्त के लक्षण व्याकुल होकर प्रार्थना करो हठ योग तथा राजयोग बेलघर के भक्त आप हम पर कृपा कीजिए श्री रामकृष्ण सभी के भीतर वे विद्यमान हैं परंतु गैस कंपनी में अर्जी दो तुम्हारे घर के साथ सहयोग हो जाएगा परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी कहावत है तीन प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है संतान पर माता का प्रेम सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषय जीवों का विषय पर प्रेम सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है सपेरे के संगीत को साधारण विश्वधर साप स्थिर होकर सुनता है परंतु नाग नहीं और दूसरा लक्षण सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है जैसा फोटोग्राफ भक्ति वह रसायनिक द्रव्य है एक लक्षण और है सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है काम होता है गोपियों में काम का संचार नहीं होता था तुम लोग गृहस्थी में हो रहो ना इससे साधन भजन में और भी सुविधा है मानो किले में से युद्ध करना जिस समय साधन करते हैं उस समय बीच बीच में स्व मुँह खोलकर डराता है इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच में देना पड़ता है शव के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है तब साधन भजन की सुविधा होती है जिनका भोग अभी कुछ बाकी है वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे नित्यानंद कहा करते थे मागुर माछिर झोल युवती नार कोल बोल हरी बोल हरी नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी सच्चे त्यागी की बात अलग है मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठती बैठती चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा केवल ईश्वर का आनंद मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते है। हैं गृह भक्त मानव साधारण मक्खियाँ हैं मिठाई पर भी बैठती हैं और फिर सड़े घाव पर भी तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो तुम ईश्वर को ढूँढते फिर रहे हो अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं इसके मालिक को नहीं ढूँढते श्री राम कृष्ण गाने वाले को दिखाकर इन्होंने षट का गाना गाया वह सब योग की बातें हैं हठयोग और राजयोग हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है सिद्धियां प्राप्त करना लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना ये सब उद्देश्य है राजयोग का उद्देश्य है भक्ति प्रेम ज्ञान वैराग्य राजयोग ही अच्छा है वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षठ चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं वेद की प्रथम तीन भूमियाँ और योगशास्त्र के मूलाधार स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक हैं इन तीन भूमियों में गुह्य लिंग तथा नाभि में मन का निवास है जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है साधक कह उठता है यह क्या यह क्या मन के पांचवी भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है यहाँ पर विशुद्ध चक्र है षठभूमि और आज्ञा चक्र एक ही है वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है छू नहीं सकते क्योंकि बीच में कांच रहता है जनक राजा पंचम भूमि पर से ज्ञा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे षठ भेद के बाद सप्तम भूमि है मन वहाँ जाने पर लीन हो जाता है जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं समाधि हो जाती है देह बुद्धि चली जाती है बाह्य ज्ञान नहीं रहता अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है तैलंग स्वामी ने कहा था विचार करते समय ही अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है परंतु कुंडलनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होगा ईश्वर दर्शन के लक्षण जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण हैं वह बालक की तरह उन्मत्त की तरह जड़ की तरह या पिसाज की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री हैं वे ही करता हैं और सभी अकरता हैं जिस प्रकार सिखों ने कहा था पत्ता हिल रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा है राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है यह ज्ञान होता है जैसे जुलाहे ने कहा था राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम एक रुपया छह आना है राम की इच्छा से ही डकैती हुई राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए राम की इच्छा से ही पुलिसवाले मुझे ले गए और फिर राम की ही इच्छा से मुझे छोड़ दिया संध्या निकट थी श्री रामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया भक्तों के साथ लगातार हरी कथा हो रही है अब मणिर रामपुर और बेलघर के अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देवदर्शन के बाद अपने स्थान अपने स्थानों को लौटने लगे परिच्छेद 40 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ गृहस्थाश्रम के संबंध में उपदेश आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है तारीख 15 जून अठारह ईस्वी भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं गंगा पूजन के उपलक्ष में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है राखाल के पिता और पिता के ससुर आए हैं पिता ने दूसरी बार विवाह किया है ससुर महाशय श्री राम कृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं वे साधक पुरुष हैं श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हैं श्री राम कृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं भक्तगण जमीन पर बैठे हैं ससुर महाशय ने पूछा महाराज क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है श्री राम कृष्ण हंसते हुए क्यों नहीं हो सकता कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता और औसती स्त्री की तरह रहो जो घर का सारा काम काज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है ईश्वर में मन लगाए रखकर कर गृहस्थी का सब काम करो परंतु यह है बड़ा कठिन मैंने ब्राह्मण समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का आचार और पानी का मटका है यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के आचार की तरह हैं और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है यही पानी का मटका है इस तृष्णा का अंत नहीं है सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊँगा बड़ा कठिन है संसार में बहुत कठिनाइयाँ हैं जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती सोने को गलाकर गहना गढ़ना गढ़ना है तो यदि गलाते समय कोई दस बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा चावल छाटते समय अकेले बैठकर कर छाटना होता है हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसे साफ हुआ छाटते समय यदि कोई दस बार बुलाए तो अच्छी तरह छाटना कैसे हो सकता है